बिंबिसार के राज्य में था अंगुली माल बिंबिसार उसका नाम सुनकर घबराता था आदमी अपूर्व हत्यारा था और हत्या कर रहा था सिर्फ निर्णय लिया था उसने कि आदमियों को मार के उनकी अंगुलियों की माला बनाऊंगा उसने नौ सौ निन्यानबे मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी थी नाराज था समाज से और उसका बदला ले रहा था उसकी मां कभी कभी उसके पास जाती थी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 बुद्ध गए जो भिक्षु सदा सांस चलते थे वो धीरे धीरे पीछे सरक गए बुद्ध अकेले ही गए जब पहाड़ के करीब पहुंचे तो बिल्कुल अकेले थे लौट के पीछे देखा जो सदा होड़ लगाए रखते थे कि सांथ रहेंगे वो कोई भी नहीं थे वो सब धीरे धीरे गांव में सरक गए थे उन्होंने कहा ये खतरा कौन मोल्य जब अंगुली ने बुद्ध को देखा तो उसे बड़ी दया आई जीवन में पहली दफा दया आई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 और एक साहसी अंगुली माल मगर अंगुली माल में एक अड़चन है कि वहां अहंकार है, उतनी खोट है बुद्ध में वो खोट नहीं है बुद्ध खालिश सोना है खोट बिल्कुल नहीं अंगुली माल मुरारजी गोल्ड उसमें काफी खोट है चौदह कैरेट है तो सोना ही लेकिन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 जैसे कोई दिए को जलाए ऐसे भवन में जहां हवा का झोंका ना आए निर्वात भवन में जैसे दिया जलता ऐसे मेरे भीतर सब ठहर गया ये देह का चलना तो ठीक और हालांकि तू बैठा है मगर कहां बैठा तेरा मन कितना दौड़ रहा है तू जरा मन की देख बात तो अंगुली माल को जची आदमी पागल नहीं बात तो सच ही कहता है बात तो ठीक ही कहता है ये सीधा साधा हत्यारा था अंगुलीमाल। कपटी नहीं था कपटी होता तो राजनीतिक हो गया होता हत्यारे होने की क्या जरूरत थी डाकू बनने की क्या जरूरत थी डाकू बनने के ज्यादा कुशल हो पाए? सीधा साधा आदमी था बुद्ध सामने आके खड़े हो गए अंगुलीमाल ने कहा ठीक है तो मुझे तुम्हारी हत्या करने का पाप भी लेना ही पड़ेगा बुद्ध ने कहा इसके पहले कि तू मुझे मार मरते हुए आदमी की माल। इसके कुछ पत्ते तोड़ दे अंगुलीमाल ने वही खड़े खड़े फरसे से एक पूरी शाखा काट दी बुद्ध ने कहा ये आधी इच्छा मेरी पूरी हो गई आधी और पूरी कर दे इसे वापिस जोड़ दे फिर तू मुझे मार डाल उंगुली माल ने कहा आप होश में टूटी हुई डाल को कौन जोड़ सकता है तो बुद्ध ने कहा तोड़ना तो बच्चे भी कर सकते हैं उंगुली माली कोई बड़ी भारी साहस की बात है जोड़ने की बात है असली तू भी क्या बचकाने काम में लगा तोड़ना तोड़ना इतनी आदमियों की गर्दन तोड़ी कभी तूने ये सोचा एक आध गर्दन जोड़ सकता है और जब जोड़ ना सके तो तोड़ना उचित नहीं अगर कुछ सीखनी थी कला अगर कुछ हिम्मत थी अगर कुछ करने का ही ख्याल था तो जोड़ने की कला सीखनी थी अब तू मुझे मार डाल लेकिन अब मारना मुश्किल हो गया उसका फरसा हाथ से नीचे गिर गया उसने कहा मेरा फरसा हाँ, मेरा हाथ कट हाथ कपता है और ये फरसा मेरा नीचे गिर गया तुम ठीक कहते हो तुमने मेरा अहंकार खंडित कर दिया ये तो बच्चा भी कर सकता है इसमें क्या खूबी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 शायद भिक्षुओं ने प्रचार के लिए उड़ा रखी कि हमारे भगवान ने अंगुलीमाल को रूपांतरित कर लिया तो बिंबिसार मिलने आया है बुद्ध के सामने बैठ के उसने कहा कि मैंने सुना है बनते कि अंगुली हत्यारा वो जगन हत्यारा वो महापापी आपका भिक्षु हो गया है इस पर मुझे भरोसा नहीं आता मैं आपसे ही पूछना आया हूं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूं दूसरे की बात में मुझे भरोसा नहीं आता ये हो नहीं सकता ये चमत्कार है। बुद्ध ने क्या पूछते है? ये पास में अंगुलीमाल बैठा है वो बुद्ध के पास ही बैठा था पीत वस्त्र पहने ये सुन के अंगुलीमाल बुद्ध के पास बैठा बिम्बिस ने तो अपनी तलवार निकाल ली थी वो तो घबरा गया उसने कहा कि आदमी यही बैठा झपट पड़े कुछ ये कोई धंका आदमी नौ सौ निन्यानवे आदमी सिर्फ इसलिए मारे कि उनकी अंगुली की माला बनानी है लेकिन बुद्ध ने कहा तलवार तुम अपनी म्यान में रखो बिम्बिसार वो अंगुली माल अब नहीं है जिससे तुम डर रहे हो ये ब्राह्मण अंगुली माल इसने कभी किसी को नहीं मारा वो तो गया वो दुख स्वप्न गया ये बड़ा निष्कलुष व्यक्ति है इस जैसे पवित्र व्यक्ति बहुत कम ये जो अंगुलीमाल में रूपांतरण हो गया यह कैसे हो गया साहस तो था इसलिए मैं तुमसे कहता हूं इस जगत के जो महंतम अपराधी है उनके भीतर महंतम संत होने की संभावना है जो बड़े से बड़ा पापी है उसके बड़े से बड़े, से बड़े संत होने की संभावना है। असली कठिनाई तो उनकी है जिनमें साहस नहीं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 इसे चोरी में जरा भी ऐतराज नहीं इसे फंसने का डर है यह भय के कारण चोरी नहीं कर रहा है या हो सकता है नरक का भय हो या भगवान नाराज ना हो जाए मगर भय ही इसके आधार में भय के कारण जो सज्जन है उसकी सज्जनता बहुत गहरी नहीं ऊपर ऊपर है छिलके की तरह है उसके हार्द में उसकी आत्मा में नहीं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 कि जीवन में इतनी आसानी से क्रांति नहीं होती इनके जीवन में क्रांति करने वाला मौलिक तत्व नहीं इनके पास अहंकार तो खूब है और साहस बिल्कुल नहीं इस किमिया को समझ लो। साहसो हो तो अहंकार तोड़ा जा सकता है बहुत आसानी से जितना साहस हो उतनी ही आसानी से तोड़ा जा सकता है वही साहस अहंकार के विपरीत लड़ाया जा सकता और अहंकार टूट जाएगा लेकिन जिनके जीवन में अहंकार तो खूब हो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 अगर उल्टी भी हालत आ जाए समझ लो कि परमात्मा का दिमाग खराब हो जाए और वो नियम बदल दे वो तो कहते ना कि सर्वशक्तिमान है नियम बदल दे कि अब जो जो चोरी करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे और जो जो अचोर व्रत का पालन करेंगे वो वो नरक जाएंगे तो ये जो सज्जन है ये चोरी करेगा ऐसे स्वर्ग जाना है नरक से बचना है और वो जो संत है वो चोरी नहीं करेगा और नर्क जाने की तत्परता रखेगा वो कहेगा ठीक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 जो कृत्य सामने आ जाए उसे समग्रता से कर लेता है फिर परिणाम जो हो उसे अच्छा अच्छा लगता है तो अच्छा करता है और उसे बुरा अच्छा लगता है तो बुरा करता है परिणाम कुछ भी हो तो जिसको हम पापी कहते हैं वो भी परिणाम की फिक्र नहीं करता और जिसको हम संत कहते हैं वो भी परिणाम की फिक्र नहीं करता दोनों साहसी होते फर्क थोड़ा सा है पापी का अहंकार खोट की तरह मौजूद है संत की खोट भी चली गई संत खाली सोना है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 वीना से निकलते हैं। साहस को ठीक से जीना आ जाए तो संत पैदा होता है साहस को ठीक से जीना ना आए तो पापी पैदा हो जाते हैं। मगर वीना वही है, जिसको कहते है नाला बरहम, साज में वो सदा भी होती जिसको क्रुद्ध आर्तनाद कहते जिसको कहते हैं नाला ए साज में वो सदा भी होती वो भी छिपी है वीणा में साहस में अधर्म भी छिपा है धर्म भी छिपा है दोनों छिपे दोनों पहलू हैं दो यह तुम पर निर्भर होगा कि साहस का तुम कैसे उपयोग कर पाओगे सिकंदर में साहस है निश्चित लेकिन उतना नहीं जितना डायोजनीस में सिकंदर में साहस है निश्चित सारी दुनिया को जीतने चला है डायोजनीज में भी साहस है दोनों समसानिक थे इसलिए दोनों का उल्लेख कर लेना ठीक होगा दोनों साहसी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 वो भी पानी पीने के लिए एक दिन प्यासा नदी की तरफ जा रहा था पानी भरने पात्र में उसके साथ ही साथ भागता हुआ एक कुत्ता गया उससे पहले नदी में पहुंच पहुंचकर उसने जल्दी से पानी पी लिया उसे बड़ी हैरानी हुई उसने कुत्ते को नमस्कार किया उसने कहा तूने खूब पाठ दिया बिना ही पात्र के पात्र भी नहीं तेरे पास तू हमसे भी आके गया उसने पात्र को वही नदी में बहा दिया उसने जब कुत्ता बिना पात्र के जी ले तो मैं तो आदमी हूं मैं बिना पात्र के। अब ये पात्र भी क्यों लिए फिरता हूं? इसकी भी फिक्र लगी रहती रात सो जाओ तो ख्याल रखना पड़ता है एक दो दफा टटोल कर देखना पड़ता कोई ले तो नहीं गया पिकमंगा आदमी है डायोजनीस नग्न रहता है कुछ और तो पास नहीं पात्र भी बहा दिया एक तरफ सिकंदर है सारी दुनिया को जीतने चला है एक तरफ डायोजनीस है पात्र था वो भी बहा दिया सब खो दिया दोनों के लिए साहस चाहिए और तुम चकित होओगे जान के कि सिकंदर तक भी खबरें पहुंचने लगी थी डायोजनीस की जब सिकंदर भारत आता था तो डायोजनीस को मिलने गया चमत्कार था सिकंदर को भी लगता था कि आदमी तो गजब का है होना तो मुझे भी ऐसा चाहिए कि क्या रखा है दुनिया जीत कर भी करूंगा क्या जीत जीत के भी मिलेगा क्या इतना तो जीत लिया इससे कुछ मिला नहीं पूरी दुनिया भी जीत लूंगा तो क्या मिलेगा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 सैनिक थे मगर ऐसी देह और ऐसी मस्ती ऐसी कंचन जैसी काया उसने नहीं देखी थी जैसे कभी किसी हरिण के पास होती ऐसी काया थी नग्न और डायोजनी लेटा था मस्त जैसे दुनिया में कोई फिक्री नहीं जैसे दुनिया में कोई चिंता होती नहीं चेहरे पे एक सिकंद नहीं सिकंदर थोड़ी देर खड़ा रहा उसने कहा कि मेरे मन में तुमसे ईर्षा होती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 फिर तुम्हें याद रह जाएगी कहने की वहां तक भूल तो ना जाओगे अच्छा तो यह हो कि इसी जिंदगी में क्यों नहीं हो जाते अभी क्यों नहीं हो जाते कौन तुम्हें रोकता है देखते हो ये नदी का किनारा खाली पड़ा है यहां काफी जगह है मैं कुछ सारी जगह रोके नहीं हूं बस ही फीट जमीन में रोके हुए हूं पूरा गांट पड़ा तुम भी लेट जाओ फिर दो कपड़े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 के लिए पर्याप्त और भी 2000 आ जाएं उनके लिए भी पर्याप्त तुम अभी ही क्यों नहीं हो जाते ये एक दूसरे किस्म के साहस ने चुनौती दी ने चुनौती दी सिकंदर थोड़ा सरमाया होगा झेपा होगा उसने कहा कि कहते तो ठीक हो तुम्हारे तर्क का जवाब तो नहीं मगर अभी यह ना कर सकूंगा अभी तो दुनिया जीतने निकला हूं और आधा ही काम हुआ है जब तक यह काम पूरा ना हो जाए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 महलों की नहीं राज सिंहासनों की नहीं पत्नी बच्चों की नहीं मित्र शत्रुओं की नहीं डायोजनीस की याद थी वो नंगा फकीर ठीक ही कहता था कि यहां सब अधूरा रह जाता है जितना बड़ा काम हो उतना ही अधूरा रह जाता है सिकंदर ने कहा कि धन्यवाद तुमने जो कहा उस की बात को मैं जवाब नहीं दे सकता और ये भी बात ठीक ही मालूम पड़ती है कि काम पूरे नहीं होते लेकिन अभी तो चल पड़ा हूं तो अभी तो ना आ सकूंगा इतना अगर तुम्हारे लिए कुछ कर सकू तो मुझे कहो मैं जरूर खुशी से करना चाहूंगा कुछ करना चाहता तुम्हारे लिए मैं तुमसे प्रभावित हूं मुझे अपना भक्त गिनो डाय ने कहा तो इतना ही करो कि जरा धूप छोड़कर खड़े हो जाओ क्योंकि तुम जब से आए हो मेरे शरीर पर छाया पड़ रही नाहक तुमने मेरी धूप छीन ली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 पापी संत बन सकता है लेकिन सज्जन सज्जन तो पापी भी नहीं बन सकते संत बनने की तो बड़ी दूर बात सज्जन होने से सावधान रहना बनना हो तो संत सज्जन मत बन जाना सज्जन यानी झूठा सिक्का दिखते सज्जन और भीतर बड़ा दुर्जन भरा हुआ है ऊपर ऊपर सुंदर भीतर, भीतर भीतर बहुत कुरूप दो ढंग का जीवन